करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी मित्रों का जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग किसी एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं कभी हम लोग शिक्षा के बारे में बात करते हैं एजुकेशन के बारे में इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं या फिर अलग अलग छोटे छोटे ट्रेड के बारे में भी बात करते हैं जैसे पिछले हफ्ते हमने फोटोग्राफी पर आपके लिए ख़ास बात की थी कि किस तरह से हम फोटोग्राफी सीख अपना जो है करियर बना सकते हैं अच्छा भी बना सकते हैं और जब तक आपको दूसरा जॉब नहीं मिलता तब तक आप पार्ट टाइम भी उस फोटोग्राफी जॉब को कर सकते हैं ये सारी बातें हमने की थी तो आज के सेशन में हम लोग फिर से बात करेंगे करियर इन एजुकेशन के बारे में हमारे साथ किरण जी हैं जो हमें बताएंगे कि एजुकेशन फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ना है और एजुकेशन के फील्ड में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है वो सारी बातें हम उनसे सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से किरण जी का बहुत बहुत स्वागत है किरण जी आप बताइए अपने बारे में सबसे पहले मेरा नाम किरण खन्ना है मैं अम्बाला कैंट में रहती हूं और मैंने जो है बीए एड बीए ऑनर्स बी इन इंग्लिश एम इन हिस्ट्री की हुई है और मैं आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंड्री स्कूल में पढ़ाती हूं अम्बाला में ही किरण जी हमें ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अगर, अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत करें कैसे करें इसके बारे में अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं आपको या तो जे करके आप जा सकते हैं ट्वेल्थ के बाद जे करके भी आप टीचर बन सकते हैं और अगर टी को पढ़ाना चाहते हैं तो आप बी करके भी बी करके भी टीचर लग सकते हैं और अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं स्कूल में लेक्चरर भी बन सकते हैं प्लस वन प्लस टू को पढ़ाने के लिए तो इसके लिए आपको एम की डिग्री चाहिए और साथ में बी भी, भी अब मस्ट हो गई है पहले तो सिर्फ एम ए ही होती थी लेकिन आजकल बीएड भी चाहिए तो इस तरह से आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं इसके बाद आपको एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा एग्ज़ाम क्लियर एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी उस, उसी में से आएगा जो आपने बीए में पढ़ा है बीएड में पढ़ा है या एम एम में पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको डीप स्टडी की ज़रूरत रहेगी इस काम के लिए अच्छा ये कितने साल का होता है हम दसवीं के बाद कर सकते हैं या बारहवीं के बाद कर सकते हैं कैसा टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए स्टेप बाई स्टेप किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में डिटेल बताइए अगर तो आप जे करना चाहते हैं तो प्लस टू के बाद जो है जे बी दो साल की होती है तो उसके बाद भी आप टीचर लग सकते हैं छोटी क्लासेस को पढ़ाने के लिए फर्स्ट टू लेकर फिफ्थ क्लासेस को पढ़ाने के लिए टीचर लग सकते हैं और अगर आप थोड़ी बड़ी क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं सिक्स टू टेंथ तो इसके लिए आपको बीए और बीएड करनी पड़ेगी बीएड पहले तो वन ईयर की होती थी आजकल टू ईयर्स की हो चुकी है उसके बाद भी आप टीचर लग सकते हैं और अगर आप लेक्चरर लगना चाहते हैं स्कूल में तो उसके लिए आपको जो है एमए एमए करनी होगी और साथ में बी भी दो साल की करनी होगी उसके बाद आप एजुकेशन फील्ड में आसानी से जा सकते हैं किरण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं प्लस टू से हम आगे बढ़ सकते हैं और जैसे कि आपने कहा बीए करना है और एम भी कर सकते हैं और इसके बाद जो प्रोफेसर के रूप में हम एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं तो इसमें किस तरह की हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को पढ़ाना क्योंकि पढ़ाई तो हम कर लेंगे लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में जब वर्क करना पड़ता है तब हमको पता चल जाता है कि ये इतना आसान नहीं है तो जैसे कि आप काफ़ी समय से टीचिंग लाइन में हैं और गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस ऐसा वो बताते हुए हमें कौन कौन सी विद्यार्थी के अंदर अगर टीचिंग फील्ड में ही आगे बढ़ना है करियर हमारा उसी में बनाना है तो हमें कौन कौन से स्किल्स या किस तरह की मनोस्थिति हमारी होनी चाहिए उसके बारे में बताइए टीचिंग में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका एम ही होना चाहिए कि मेरे को टीचर बनना है और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना है ये लक्ष्य तो पहले होना चाहिए और तभी आप जो है अपने प्रोफेशन के साथ न्याय कर सकेंगे अगर आपका लक्ष्य ही होगा अगर आप जबरदस्ती इस लाइन में जाते हैं फिर आप बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकते इसलिए आपका लक्ष्य होना जरूरी है कि आपको टीचर बनना ही है हर हाल में और मैं मैंने भी अपने करियर की शुरुआत जो है इसी से टीचिंग से ही की है और मेरा शुरू से ही लक्ष्य था कि मैंने टीचर ही बनना है तो मैंने इस पे काफ़ी मेहनत की शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आई लेकिन धीरे धीरे जो है बच्चों को समझा और बीएड में हमें यही चीज़ें सिखाई जाती है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए बच्चों की साइकोलॉजी को किस तरह से समझना है क्योंकि एक क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट भी होते हैं और थोड़े से पिछड़े हुए बच्चे भी होते हैं जो जल्दी नहीं समझ पाते तो उस हिसाब से ही हमें क्लास के अंदर जो है बच्चों को पढ़ाना पड़ता है तो इस इसलिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना इस काम के लिए जरूरी है हमें टीचर ही बनना है टीचिंग लाइन में ही जाना है यही हमारा लक्ष्य है और बच्चों के साथ प्यार से डील कर आज की जो जनरेशन आप तो समझते ही हो उनके अंदर इतनी सहन नहीं है तो इस वजह से जो है बच्चों को बहुत ही अच्छे से टैक्ल करने की आवश्यकता पड़ती है आजकल के जो टाइम पीरियड चल रहा है किरण जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से एक टीचर बनने के लिए हमारे अंदर बहुत सहन शक्ति चाहिए और सबसे अच्छी बात आपने ये बताया कि पहले तो हम बच्चों को समझें बच्चों की मनस्थिति को समझे और उस अनुसार हमें उनको पढ़ाना भी आना चाहिए और उनको समझना भी बहुत जरूरी है जब हम उनको समझेंगे तो पढ़ा पाएंगे अगर उनको नहीं समझेंगे तो शायद नहीं पढ़ा पाएंगे और शुरुआत में ये सारी चीज़ें नहीं होने के नाते कुछ में दिक्कतें तो आती हैं लेकिन एक बार आप उन चीज़ों को समझ लेते हो और करना शुरू कर देते हो तो आसान हो जाता है जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस बताया है तो विद्यार्थी मित्रों से मैं यही कहना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अगर किसी भी फील्ड में आपको जाना है तो पहले तो उसको समझना होगा पहले तो उसको समझने के बाद ही आप जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद आप जो है वहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर पाते हैं अपने आप को तो एजुकेशन फील्ड बहुत ही अच्छा है इसमें हम अपना करियर को अच्छा बना सकते हैं आइए आगे बढ़ते हुए कुछ और बातें हम जानेंगे एजुकेशन फील्ड में हम आ, कितना कमा सकते हैं क्या इसमें एजुकेशन फील्ड में हम जाने के बाद हमें क्या क्या प्रॉफिट्स मिलते हैं क्या लाभ है इसके बारे में जानेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मार्ड पर करियर ऑप्शन सुनते रहो बस्कते रहो na no! आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विद्यार्थी मित्रों का और हमारे सभी लिस्ट का कि हम बात कर रहे हैं किरण जी से और बहुत ही अच्छी बातें वो बता रहे है एज ए टीचर वो खुद अभी पढ़ा रही है काफ़ी टाइम हो गया उनको कि इस फील्ड में वो अपना सेवा देते हुए तो आइए आगे जानते हैं किरण जी अभी ये बताइए कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर करियर बनाते हैं एजुकेशन फील्ड में तो उनके लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज होते हैं कितना कमा सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो बताइए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आप कॉलेज में भी जा सकते हैं टीचिंग का करियर जो है कॉलेज में भी बन सकता है अगर आप स्कूल लेवल में नहीं जाना चाहते तो कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हैं इसके लिए आपको पीएचडी वगैरह एम वगैरह करनी होगी और उसमें भी आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो गवर्नमेंट काफ़ी बेनिफिट देती है जैसे हेल्थ से रिलेटेड जर्नी से रिलेटेड काफ़ी मतलब अलाउंसेज वगैरह मिल जाते हैं जो बड़े ही लाभ रहते हैं यानी कि अच्छा लाइफ सेट हो सकती है अगर आप इस इसे अपनाते हैं किस तरह के बेनिफिट्स और मिलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में वो बताइए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलते हैं यानी कि आप जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से जो है अपने उसकी जो भी जिसको भी वो रखती है तो उसकी पूरी केयर करती है केयर टेकर की तरह ही डील करती है अगर मान लो इन आ, इन बिटवीन किसी का कुछ डेथ वगैरह हो जाते है तो उसके परिवार को जो है इसको पूरा बेनिफिट मिलता है यानी कि उसके वाइफ जॉब कर रही है उसकी डेथ हो गई है तो उसके हस्बैंड को पूरी इसकी सैलरी मिलती है जब तक वो रिटायर नहीं होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और बच्चों को इससे जो है बेनिफिट मिलता रहता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं आती को तो भी ये जो है बेनिफिट मिलता रहता है अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं आप अपना अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर और एज ए यानी कि आप इसे समाज सेवा की तरह भी समझ सकते हैं कि आप जो है आने वाली एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं समाज के लिए तो जिसका यानी कि लक्ष्य होना चाहिए कि हमने जो है इसे अच्छे तरीके से निभाना है इस प्रोफेशन को कहा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहते तो प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन भी हैं जहाँ पे आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हो लोगों को कोचिंग दे सकते अलावा सकते हो पब्लिक स्कूल में जा सकते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे टीचर लगते हैं तो उसमें वो रहने के लिए रेजिडेंस भी देते हैं और हेल्थ के लिए जो सुविधा वो भी फ्री रहती है और ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी मिलते हैं साल में तो इस तरह से काफी बेनिफिट इसमें हैं बहुत ही अच्छा करियर है लड़कियों के लिए तो विशेषकर बहुत अच्छा करियर है ये लड़कियों के लिए क्या एक इसमें टाइम की बचत है जी जो लड़कियां हैं वो यानी कि शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार भी देखना होता है तो इससे क्या है कि वो अपने परिवार को भी दे सक, देख सकती हैं सुबह से ले दोपहर तक की जॉब होती है तो उसके बाद वो अपने परिवार को भी अच्छे तरीके से देख सकती हैं तो ये बेनिफिट है एक तो अगर आप कंपनी वगैरह में लगते हैं तो आपको सुबह से ले शाम तक वर्क करना पड़ता है तो आप अपने परिवार को नहीं देख सकते इसलिए जो टीचिंग प्रोफेशन है इससे बहुत ही अच्छा प्रोफेशन माना गया किरण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो है आ, सरकार जो है आपकी पूरी केयर करती है बहुत सारी सुविधाएं आपको देती हैं और उसके साथ में प्राइवेट जॉब्स अगर आप करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहते तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आप एज ए प्रोफेसर भी काम कर सकते हैं और साथ में प्राइवेट ट्यूशंस भी आप ले सकते हैं बहुत सारे कोचिंग क्लासेस आज बहुत ही अच्छी तरह से आ, एक आ, देखने में आता है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कोचिंग क्लासेस में भी काफ़ी पैसा जो है कमाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो इस तरह की कई जो है अलग अलग तरह से आप जो है टीचिंग फील्ड में आगे बढ़कर अपना करियर बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी बात किरण जी ने ये बताया लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा है ये प्रोफेशन क्योंकि वो अपना परिवार को भी संभाल सकती हैं और अपना जॉब भी कर सकती हैं तो सवेरे से दोपहर तक का जॉब होता है स्कूल टाइम जो है छः से सात घंटे का होता है वो पूरा होने के बाद फिर आप घर पे अपना समय पूरी तरह से दे सकते हैं तो ये एक अच्छा जो है लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा जॉब है सिक्योर जॉब है और गवर्नमेंट सेक्टर में तो और भी अच्छा हो सकता है तो चलिए बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं करियर इन एजुकेशन के बारे में किरण जी हमें बता रहे हैं आगे और भी बहुत सारी बातें हैं हम इस विषय पर करने जा रहे हैं तो किरण जी मुझे ये बताइए कि टीचिंग फील्ड में जिन्होंने अपना लाइफ सक्सेसफुली जिया हुआ है सक्सेस हुए हैं उनके कुछ नाम बताइए उनके कुछ उदाहरण हमें सुनाइए टीचिंग फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े ही सक्सेसफुल जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे कि हमारी प्रिंसिपल मैम हैं वो बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वीना सिंघानिया जी हैं उनका नाम जी और वो अपना परिवार भी बहुत अच्छे से चला रहे हैं और एज ए प्रिंसिपल भी बहुत अच्छा वो कंडक्ट कर रहे हैं यानी कि एक परिवार की तरह वो स्कूल को भी चलाते हैं और साथ ही अपना ग्रस्त जीवन भी बड़ा अच्छा uh, चला रहे हैं वो तरह से मैं कह सकती हूँ कि ये बेस्ट प्रोफेशन है सबके लिए और भी कई एग्जांपल्स हैं जैसे हमारे स्कूल में एक साइंस के लेक्चरर हैं बायो के विनय सर हैं वो राजपुरा से आते हैं दूर से आते हैं और वो भी बच्चों के साथ टीचिंग में बहुत ही अच्छे से वो पढ़ा रहे हैं और बहुत उनका अपना जो ग्रस्त जीवन है वो भी बहुत अच्छे से वो चल रहे किरण जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं एजुकेशन फील्ड में और छोटे बड़े सभी अवसर हमें मिलते हैं कि हम कैसे भी करके अपने अपना परिवार को तो चला ही सकते हैं और साथ में टीचिंग फील्ड में एक और प्लस पॉइंट है कि पैसा नहीं लेकिन सम्मान भी उतना ही मिलता है रिस्पेक्ट उतना ही मिलता है बहुत ही रिस्पेक्ट सब चीज़ से मिलता है और एक माता पिता के बाद सेकेंड जो आते हैं वो टीचर्स ही होते हैं गुरु ही होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सम्मानीय जॉब है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं तो इन सभी चीज़ों को इन पहलुओं को जानने के बाद आ, करियर बनाने के लिए हमें एजुकेशन फ़ील्ड में जैसे कि शुरुआत में ही हमने किरण जी से बात की तो किरण जी ने कहा कि बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है और आप अपने टीचिंग फील्ड में आ, इंटरेस्ट बहुत होना चाहिए क्योंकि कोई भी जॉब आपके रुचि के अनुसार नहीं होगा तो आगे जाके मुश्किलें पैदा कर सकती हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा किरण जी आपसे कि हम अपना करियर को कैसे फ्रेम अप करें कि यही फील्ड मेरे लिए अच्छा हो सकता है उसके लिए आपके अनुभव या आपके विचार कैसे क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं तो उनके बारे में करियर हमारा चॉइस करने में या करियर को फ्रेम करने के लिए किस तरह की बातें हमारे जहन में हो हम कैसे समझे कि यही हमारा अच्छा प्रोफेशन है हाँ जी हम कैसे अपने आप से समझ लें कि हम हमारे लिए कौन हाँ सा करियर अच्छा हो सकता है इसके लिए हम कैसे जज करें अपने आप को एक विद्यार्थी होने के बाद दसवीं या आठवीं में मैं हूँ तो मुझे अपना करियर कैसे फ्रेम करना है किस वज, किस तरह से मैं समझूँ कि मैं एजुकेशन में ही जाऊँ या फिर मैं इंजीनियरिंग बनूँ हमें अपने उसको तो देखना होगा कि हमें जो है क्या पसंद है अपने आप को पहले ज़, अपनी जजमेंट करनी होगी कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं अपने आप को समझना ज़रूरी है इस काम के लिए अगर तो आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तब इस प्रोफेशन में जाएं ज़बरदस्ती अगर जाएंगे तो आप अपने प्रोफेशन किसी भी प्रोफेशन में जाए तो न्याय नहीं, नहीं कर सकते आप तो इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने आप को ही जज करना पड़ेगा पसंद है तो उसी प्रोफेशन को को आपको अपनाना चाहिए। किरन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा कि आपने कैसा अपने करियर को एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ने के लिए चुना मेरी जो मदर थी वो हमेशा यही चाहती थी कि मैं टीचर बनू तो इसलिए मेरे माइंड में शुरू से यही था कि मुझे टीचर बनना और किसी भी आना बचपन में तो हमें पता नहीं रहता था तो मैंने सोचा था कि शायद साइंटिस्ट बनूंगी लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो अः टीचर्स को देखा पढ़ाते हुए तो बड़ा अच्छा लगता था उनको पढ़ाते हुए देखना तो फिर मेरे मन में यही लक्ष्य बना कि मुझे है और शुरू से मेरी मम्मी ने डाला अच्छा प्रोफेशन है तो मेरे को तो भी अच्छा लगता था तो मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक भी था मैं बच्चों को ले बैठ जाती थी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाए किरण जी बहुत ही अच्छा रहा आपका जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया कुछ समय अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में जाना गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई किया तो सिलेक्शन हो गई किरण जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं करियर इन एजुकेशन के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी है और आपका एक्सपीरियंस भी उन्होंने सुना है तो मैं चाहूँगा हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपको अगर किसी भी तरह का अन्य फील्ड के बारे में या और भी कोई जानकारी करियर से जुड़ा हुआ आपको चाहिए तो ज़रूर आप हमें मैसेज कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आज का ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर अपने नाम के साथ में तो हमें अच्छा लगेगा तो चलिए दोस्तों विद्यार्थी मित्रों मैं चाहूंगा कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा करें राइट करें और अपना और परिवार का नाम जो है रोशन करें ऐसी मैं शुभ आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत मुझे और किरण जी को आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो सारी उम्र एक पल तो अब हमें हाँ चीने दो चीने दो। इलेक्ट्रॉनिक तो संभालने में नारियल फोड़ूंगा नाग देवता मेरा फिजिक्स बचा लेना, रोज एक लीटर दूध भिजवाऊंगा भगवान भगवान मैं परमन भगवान, भगवान मालती और संगीता को अपनी बहन की नजर से देखूंगा सारे मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मरमर मर के जीलिए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 Another chance to wanna grow up once again I